योग क्या है अंतिम शब्द बुद्धि के संदर्भ में या दार्शनिक भाषा में योग पर विचार करना एक आसान बात है फिर भी सभी धर्मों का सार होने के कारण योग सही ज्ञान के लिए शब्दों पर आधारित न होकर अनुभव पर निर्भर करता है यद्यपि एक व्यक्ति विश्व के मानचित्र को 10 मिनट में देखकर समाप्त कर सकता है लेकिन संभवतः मानचित्र पर देखे हुए शहरों के भ्रमण के लिए उसे दस जन्म लेना पड़े इसलिए यह जा कहा जाता है कि लाखों में संभवतः एक को ही योग में पूर्ण सफलता प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है दूसरों को आदर्श के लिए किए गए प्रयास के आनंद से ही संतोष करना पड़ेगा वह अधिक से अधिक आंशिक रूप से परम तत्व की छीण झलक ही पा सकता है यह स्वाभाविक रूप से बहुतों को हतोत्साहित करता है और बहुतों को डरा देता है योग के बारे में कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने के लिए विवश हैं कि यह व्यर्थ का प्रयास है क्योंकि जब हम जीवन के सभी क्षेत्रों में अनेक सफल व्यक्तियों को देखते और जानते हैं वहाँ योग के क्षेत्र में हम मुश्किल से किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो यह कह सकता है कि वह अपनी मंजिल पर वास्तव में पहुंच चुका है बशर्ते वह धोखेबाज और आत्म प्रवंचना का शिकार न हो हजार वर्ष में संभवतः कभी ऐसा होता है कि कोई महात्मा या दूरद्रष्टा जन्म लेता है जो अधिकार के साथ धर्म के सार तत्व पर बोल सकता हो और ऐसे व्यक्ति की आवाज़ भी शीघ्र ही भ्रम में तिरोहित हो जाती है जो विश्व में चा चतुर्दिग्ध्याप्त है फिर भी एक बात निश्चित है अगर पथ की पहचान सही हो और लक्ष्य असंभव न हो तो दृढ़ संकल्पी और लगनशील यात्री के लिए प्रयास करते रहने के अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता यद्यपि पथ पहाड़ियों में पूरे रास्ते भर चक्करदार ही रहता है अंतिम मंजिल तक पहुंचने में सैकड़ों असफल हो सकते हैं लेकिन प्रयास जो एक बार प्रारंभ हो चुका है छोड़ा नहीं जा सकता अन्यथा वह यात्री कायर ही कहलाएगा प्रत्येक कार्य में भय और असफलता का खतरा है लेकिन वह किसी भी वीर पुरुष को अपने चुने हुए काम को चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो करने से नहीं रोक पाता सबके बावजूद क्या इतिहास की गौरवशाली असफलताएं, उनकी तुलना में जिन्होंने निम्न प्रवृत्तियों पर सफलता प्राप्त की है अधिक प्रेमास्पद और प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं है सफलता की तरह कुछ भी असफल नहीं होता यह शब्द यद्यपि विरोधाभासा लगता है लेकिन यह उन लोगों पर प्रायः लागू होता है जो सांसारिक उपलब्धियों के लिए अपनी आत्मा तक को बेच देते हैं वेदांत कारण बतलाता है कि क्यों एक औसत आदमी भगवान तक पहुंचने में घोर कठिनाई का अनुभव करता है यह कार्य का सिद्धांत है अतिव जीवन में अतीत जीवन में किए गए कार्यों का परिणाम है जो किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार सत्वर गति से विकास करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं करता लेकिन वेदांत यह भी कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान क्रियाओं द्वारा भविष्य को बहुत हद तक निश्चित कर सकता है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इस जीवन के अच्छे कार्यों द्वारा अपने गत कर्मों के बुरे प्रभावों को मिटा डालने के लिए बहुत हद तक स्वतंत्र है गौरवशाली बादल की तरह हम भगवान के पास से आते हैं जो हमारा घर है और अंततो गत्वा हम भगवान के पास लौट जाते हैं लेकिन व्यक्ति की तत्परता और लगनशीलता की मात्रा के अनुसार वापसी का समय अधिक या कम हो सकता है गहरे आध्यात्मिक संघर्ष का अर्थ संभवतः हजारों जीवन के अच्छे विचारों और कार्यों को निचोड़कर एक में रखने का प्रयास ही होता है संघर्ष उस समय महान बनता है प्रायः कारुणिक तथापि उत्तम जब एक निर्भीक साधक एक ही जीवन में उसे पूरा करने का संकल्प लेता है जिसे प्राप्त करने में दूसरे लोगों को अनेकानेक जन्म लग लेने पड़ते हैं और अगर एक साधक अपने गहनतम संघर्ष के बावजूद भी अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त करने में पूर्ण सफल न हो तो क्या बिल्कुल ही संघर्ष न करने की अपेक्षा संघर्ष करना और उसमें असफल हो जाना अत्यधिक श्रेयस्कर होता है साथ ही प्रकृति का यह स्पष्ट नियम है कि कोई भी श्रम नष्ट नहीं होता कोई भी लगनशील प्रयास व्यस्त नहीं जाता गीता के अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा उस आदमी का जो पूरी लगनशीलता के साथ योग पथ का अनुसरण करते हुए बीच रास्ते में ही हतोत्साहित हो जाता है क्या होता है इस संसार और उस संसार को खोकर क्या वह पवन विकीर्णित बादलों की तरह नष्ट नहीं हो जाता इस पर भगवान ने उत्तर दिया मेरे वश सत्कर्म करने वाला कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता कोई भी विपत्ति यहाँ या इसके बाद उस पर नहीं पड़ सकती शास्त्र कहते हैं कि कोई साधक यदि एक जीवन में सफलता प्राप्त करने में असफल होता है तो वह पुनः जन्म लेता है और अपने अधूरे कार्य को अधिक सफलता से आगे बढ़ाता है अतः किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है